प्रश्नोत्तर दीपमाला भक्ति और उपासना जिज्ञासा यदि भक्ति करते करते अपने इष्ट का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए तब भी कुछ कर्तव्य शेष रहता है क्या समाधान इष्ट का दर्शन होने पर भी जब तक उसके तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक कर्तव्य शेष रहता ही है महाराष्ट्र के संत नामदेव जी को बचपन में ही विट्ठल का दर्शन हो गया था उनके साथ उनका वार्तालाप होता रहता था परंतु उन्हें भगवान के निर्गुण स्वरूप का ज्ञान नहीं था एक बार पंढरपुर में संतों की सभा हुई जिसमें ज्ञानेश्वर आदि सभी संत आए थे वहाँ गोरा कुम्हार नाम का एक बड़ा भक्त भी था ज्ञानेश्वर ने विनोद में उससे कह दिया भाई तू घड़ा बनाता है तुझे पता रहता है कौन घड़ा कच्चा है कौन पक्का ज़रा यहाँ भी परीक्षा कर लें कि कौन कच्चा है कौन पक्का तब गोरा कुमार अपने घड़ा परीक्षण करने वाली थापी लेकर सबके सिर पर रखने लगा बाकी संत तो कुछ नहीं बोले पर नामदेव को बुरा लगा वे बोले यह तो संतों का अपमान करता है तब गोरा ने कहा ज्ञान जी यह कच्चा घड़ा है निगुरा है निगुरा नामदेव को बहुत बुरा लगा रोते हुए भगवान के पास आए और कहा सभा में हमारा अपमान कर दिया निगूरा बोल दिया भगवान बोले बात तो ठीक ही है तुमने अब तक गुरु बनाया ही नहीं नामदेव बोले अरे हमें आपके दर्शन हो गए तब भी गुरु बनाने की ज़रूरत है भगवान ने कहा हाँ गुरु बनाने की ज़रूरत तो है मैं केवल इस मंदिर में ही नहीं रहता हूँ मैं तो सब जगह हूँ मैं उस सभा में भी था और उस थापी में भी था तुझे वहाँ मैं क्यों नहीं दिख रहा था मुझे ठीक से समझने के लिए तुझे गुरु बनाना ही पड़ेगा मैं जो तुझे दिखता हूँ इतना ही नहीं है नामदेव ने कहा आप ही हमारे गुरु बन जाइए भगवान बोले मैं किसी का गुरु नहीं बनता तुम्हें किसी मनुष्य को ही गुरु बनाना पड़ेगा नामदेव के प्रार्थना करने पर भगवान ने उन्हें ज्ञानी बिसोभा खेचर के पास भेज दिया उन्होंने नामदेव को कण कण में विट्ठल का ज्ञान कराया परमेश्वर तत्व का ज्ञान कराया परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप निर्गुण निराकार है इसलिए सगुण साकार का दर्शन होने के बाद भी निर्गुण तत्व का ज्ञान होने तक कर्तव्य शेष रहता ही है जिज्ञासा ईश्वर की उपासना से क्या अकाल मृत्यु भी टल सकती है समाधान यदि सच्चे भाव से ईश्वर की शरण ग्रहण की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है शास्त्रों में इस प्रकार के कई दृष्टांत भी मिलते हैं मृकंडू ऋषि के कोई संतान नहीं थे पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ नर्मदा किनारे शिवलिंग की स्थापना करके दीर्घ काल तक तपस्या की महादेव की आराधना की महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा तुमने पुत्र की इच्छा से मेरी आराधना की है तुम यदि दीर्घायु पुत्र चाहते हो तो वह मूर्ख होगा और यदि बुद्धिमान पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु मात्र बारह वर्ष ही होगी मृतकंड बोले भगवान मुझे मूर्ख पुत्र नहीं चाहिए बुद्धिमान पुत्र ही चाहिए शिवजी वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए कुछ समय बाद मारकंडे पैदा हो गया उन्होंने थोड़े ही काल में संपूर्ण वेद और सभी विद्याओं का अध्ययन कर लिया शिवजी के वे अनन्य भक्त थे जब उनके बारहवें वर्ष की शुरुआत हुई तो माता पिता बहुत दुखी रहने लगे उनके बहुत पूछने पर पिता ने बताया कि शिव ने तुम्हें सिर्फ बारह वर्ष की आयु दी है कुछ दिन बाद तुम हमसे दूर चले जाओगे इसीलिए हम दुखी रहते हैं मारकंडे ने पूछा क्या इस दुख को दूर करने का कोई उपाय नहीं है तब पिता बोले उपाय तो यही है कि जिन महादेव ने तुम्हें आयु दी है वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं मारकंडे तन्मयता से शिव भक्ति में लग गए जब आयु का अंतिम दिन आया तो पिता ने कह दिया कि आज किसी हालत में मंदिर नहीं छोड़ना समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने के लिए आया पर वह मंदिर में घुस न सका और यमराज के पास लौट गया यमराज ने सोचा नीति का पालन तो होना ही चाहिए हम स्वयं जाएंगे उन्होंने मंदिर के बाहर से ही मारकंडे की जीव कला को खींचने के लिए पास फेंका अब मारकंडे ने जोर से शिवलिंग को पकड़ लिया और चिल्लाए रक्षमाम रक्षमाम महादेव प्रकट हो गए और यमराज के ऊपर त्रिशूल उठा लिया यमराज बोले महाराज आप हमारे ऊपर क्यों क्रोध करते हैं आयु तो आपने ही दी है हम तो आपकी नीति के पालक हैं महादेव बोले यह बात ठीक है कि आयु हमने ही दी है परंतु शरणागत की रक्षा करना तो सबसे बड़ा कर्तव्य है इसलिए पहले हमसे युद्ध करके हमें पराजित करो तब इसे मार सकते हो अब बेचारे यमराज क्या करे उनको लौटना ही पड़ा मारकंडे की बारह वर्ष की आयु निर्धारित थी पर तब से सात कल्प बीत गए और वे अब भी घूम रहे हैं प्रारब्ध से ही सब कुछ होता है यह बात ठीक है पर ईश्वर की शरण लेने से वह प्रसन्न हो जाए तो प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं